जेम्स पियर्स बेकवर्थ अमेरिकन अन्वेषक सत्रह से 1866 जेम्स बेकवर्थ 12 लोगों की टीम में सियरा नेवादा पर्वत पर सबसे पहले चढ़ गया था वो बड़ी हड़बड़ी में था वो लोग सियरा नेवादा पर्वत पर सोने की तलाश में आए थे बेकवर्थ के दिमाग में कुछ और था वह पहाड़ों के बीच किसी रास्ते की तलाश में था ताकि लोगों को दूसरी तरफ जाने के लिए पहाड़ पर चढ़ना न पड़े पूर्वी कैलिफोर्निया की पर्वत श्रृंखला चार मील तक फैली हुई थी उसे पार करना बहुत मुश्किल था बेकवर्थ को वह रास्ता मिला जिसकी वह तलाश में था यह वह सबसे अद्भुत दृश्य था जिसे उसने कभी देखा था वह एक सुंदर हरी-भरी घाटी थी जिसमें हर जगह कई तरह के तरह तरह के फूल उग रहे थे शानदार पक्षी थे और सभी प्रकार के जंगली जानवर भी बेकवर्थ को इस बात का पक्का अंदाजा था कि उसने कुछ विशेष खोज की थी उसने कैलिफोर्निया में शेरा नेवादा पर्वत से लेकर लॉन्ग वैली तक का एक रास्ता ढूंढ लिया था यह किसी अन्य रास्ते की तुलना में सबसे छोटा मार्ग था बाद के वर्षो में इसे बेकवर्थ का दर्रा नाम दिया गया हजारों लोगों ने और सोना खनिकों ने कैलिफोर्निया जाने के लिए इस मार्ग का उपयोग किया ट्रेडिंग पोस्ट चलाई लेकिन फिर वो दुबारा यात्रा के लिए बेचैन हो गया बेकवर्थ दिल से एक साहसी अन्वेषक था जेम्स पियर्स बेकवर्थ सत्रह सौ अंठानवे में फ्रेडरिक काउंटी वर्जीनिया में पैदा हुआ था उसके पिता गोरे थे और कई अश्वेत गुलामों के मालिक थे उसकी माँ एक काली दास थी जब वह सात या आठ साल का था तब उसके पिता पूरे परिवार को सेंट लुइस मिशोरी ले गए जब युवा जेम्स चौदह वर्ष का हुआ तो उसके पिता ने उसे जॉर्ज कैस्टर नामक एक श्वेत लोहार के साथ रहने और काम सीखने के लिए भेजा पहले तो जेम्स लोहार नहीं बनना चाहता था लेकिन बाद में उस काम को पसंद करने लगा जब जेम्स उन्नीस वर्ष का था तब उसे एक युवा गुलाम लड़की से प्यार हो गया वो अपनी दोस्त से मिलने रात तक बाहर रहता था लोहार कैस्टर को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कैस्टर के सख्त नियम कानून थे जिन्हें जेम्स को मानना था दोनों लोगों में इसको लेकर काफी लड़ाई चलती थी एक दिन जेम्स और लोहार में झगड़ा हो गया जेम्स ने लोहार को मारा और फिर की खान में काम किया उसने न्यूर्ण की यात्रा की और फिर सेंट वापस आया एक दिन जनरल विलियम हैनरी एसले नाम का एक आदमी कुछ अन्य लोगों के साथ पश्चिम में शिकार करने के लिए जा रहा था वहां वो जानवरों को फंसाता था जानवरों के फर्क पूर्व में बहुत कीमत में बिकते थे बैकवर्ड भी उसी समूह में शामिल हो गया इस शुरुआत के दौरान इस शुरुआत के बाद बेकवर्थ देश के सबसे महान फ्रंटियर्स में से एक बना अपने जीवन काल में उसने न्यू मैक्सिको एरिजोना फ्लोरिडा और मैक्सिको की यात्रा तक की यात्रा की छह साल तक वो मूल अमेरिकी लोगों के साथ मोंटाना में रहा जिसे क्रो कहा जाता था यहाँ तक कि वो उनका चीफ बन गया था इस शास फ्रंटियर मैन ने उनके साथ कई लड़ाइयाँ लड़ी और बच निकला फिर उसने वो काम छोड़ दिया और नए रोमांचक कारनामों की तलाश में रवाना हुआ अठारह में बेकवर्थ की मृत्यु हो गई सेना ने बेकवर्थ को क्रो के साथ शांति बहाल करने के लिए भेजा था है कि कई क्रो ने बेकवर्थ को वर्षों तक अपने प्रमुख के रूप में याद किया था उन्होंने फिर से को उनका प्रमुख बनने का निमंत्रण दिया पर उसने मना कर दिया शायद इसलिए उसे जहर दिया गया लेकिन इस कहानी की कभी पुष्टि नहीं हुई कई अश्वेत खोजकर्ता और फ्रंटियर्स मैन ने पश्चिम को खोलने में अपना योगदान दिया जेम्स फेयरस बेगवर्थ उनमें से सबसे महान अश्वेत अन्वेषक थे